कविता बलि उत्तर जो जो। आरत अनाथ दीन मलिन शरण आये राखे भा महाराज को नाम तुलसी पोडो भागते का यो दास किया अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को साहिब समर्थ दशरथ के दयाल देव दूसरो न तो सो तुम्ही आपने किलाजको mm -hmm. हेनाथ आपने निशाचर भालुवाणर केवट पक्षी जिस जिसको अपनाया वही तुरंत निकम्मे से काम का हो गया दुखी अनाथ दीन मलिन जो भी शरण में आए उन्हें को आपने अपना लिया ऐसा महाराज का स्वभाव है नाम तो मेरा तुलसी है पर हूँ मैं भांग से भी बुरा और कहलाने लगा दास और आपने ऐसे दगाबाज को भी अंगीकार कर लिया हे दशरथ नंदन आपके समान कोई दूसरा समर्थ स्वामी अथवा दयालु देव नहीं है अपने शरणागत की लग, लज्जा रखने वाले तो आप ही हैं महाबली बाल दली कायर का कपी महाराज हो न काबू काम को भ्रात घात पात की निशाचर शरण आए कि अंगीकार नाथ ए बड़े वाम को राज दशरथ के समर्थ तेरे नाम लिए तुलसी क्रूर को कहत जग राम को आपने निवाजे की तो लाज महाराज को स्वभाव समझत मनो मुदित गुलाम को हे महाराज आपने महाबलवान बाली को मारकर कायर सुग्रीव को मित्र बनाया जो किसी काम का नहीं था भाई को धोखा देने का पाप करने वाले राक्षस को शरण आने पर इतना प्रतिकूल होते हुए भी स्वीकार कर लिया हे महाराज दशरथ के समर्थ सुपूत तुम्हारा नाम लेने से आज तुलसी जैसे कपटी को भी लोग राम का कहते हैं अपने अनुगृहित दास की लाज रखना तो महाराज का स्वभाव ही है यह समझकर कर सेवक का मन आनंदित होता है रूप सील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को दयानिधान जान मनी बीर भाव बोल को श्राद्ध कि सराहे फल सबरी के शिलान निभासी धाउर हो ताम को सुभाव सुनी को न बली जाय न बिकाई बिन मोल को ऐसे चुता हे बसो जा को अनुराग नोम बड़ो ही अभागो भाग भागो लोभ लोल को भगवान राम रूप और शील के सागर गुणों के समुद्र दिनों के बंधु दया के निधान ज्ञानियों में शिरोमणि तथा वचन और बाहुबल में शूरवीर हैं उन्होंने गृद्ध का श्राद्ध किया सबरी के फलों की प्रशंसा की शिला बनी हुई अहिल्या के साप को समन किया और ढीलों के साथ प्रेम निभाहा गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के स्वभाव को सुनकर उत्साह होता है उस पर कौन न्योछावर नहीं होगा और कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं बिक जाएगा ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिसे प्रीति नहीं है वह बड़ा ही अभागा है और उस लोभ से चलायमान मनुष्य का भाग्य ही उससे दूर भाग गया है सुरशीरताज महाराजन के महाराज जा को नाम ले ती सुखे तो हो साहेब कहाँ जहान जान की सो सुजान सुमिर कृपाल के मराल हो तूसरो केवट पसान जातु धान कपिभालु तारे अपनायो तुलसी सोधिंग धम दूसरो बोल को अटल बाह को पगारु दीन बंध दूबरे कुदानी को दया निधान दूसरो जो वीरों के शिरोमणि और महाराजों के महाराज हैं जिनका नाम लेते ही बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है उन जानकी पति श्री राम के समान सुजान स्वामी संसार में कौन है जिस कृपालु को स्मरण करने से ही उल्लू भी हंस हो जाता है उन्होंने केवट शिलारूप हल्या राक्षस वानर और भालुओं को तारा और तुलसी से गवार मुष्टंडे को भी अपना दिया उनके समान बात का पक्का और भुजाओं का आश्रय देने वाला तथा दुखियों का सगा दुर्बलों का दानी और दया का भंडार दूसरा कौन है कि बेको लोक लोकपाल होते सब कहो को चरवाहो कपिभालु कोवि को, को पहा रुकियो ख्याल ही कृपाल राम बापुरो खरो बाल, बाल को। नाम ओट खोटे बिन मोट भयो निहाल को तुलसी की बार बड़ी ठील होत सील सिंधु बिगरी सुधारी बे को दूसरो दयालु को लोगों को शोक रहित करने के लिए इंद्रादी सभी लोकपाल थे परंतु आज तक रीठ बानरों को खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं कहीं नहीं हुआ बेचारा विभीषण जो बालू के घरौंदे खिलवाड़ के घर के समान निर्बल था उसे श्री रामचंद्र जी ने संकल्प मात्र से भद्र के पहाड़ी की तरह दुर्धस बना दिया खोटे और दुष्ट लोग भी उनके नाम की ओट लेते ही निर्दोष हो जाते हैं भला बिना परिश्रम धन की गठरी पाकर कौन निहाल नहीं हुआ तुलसीदास जी कहते हैं, हे सील मेरी बार बड़ी हो रही है भला बिगड़ी को बनाने वाला आपके सिवा दूसरा कौन है? नाम पूत को पुनीत कियो पात कि आरत निवारी कहे पील की छलिन को छोड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाति आप में सुनारी भोड़े भील की की और अंतमोही निके है तो दयान के तदेत दादी दीन की मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ धील की आपने पुत्र का नाम लेने से ही पातकियों के सरदार अजामिल को पवित्र कर दिया और रक्षा करो ऐसा कहते ही गजराज का दुख दूर कर दिया जो छलियों की लड़की अभागी जाती पाति में छोटी तथा गवार भील की स्त्री थी उसे भी आपने अपने में लीन कर लिया अब आप तुलसी को भी तार दें अंत में मुझे ही न भूल जाएं आपके शील स्वभाव का मुझे खूब भरोसा है हे देव आप तो दयाधाम हैं गरीबों की सदा ही सहायता करते हैं हे नाथ अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्य से आपने ढिलाई की है आगे परे पाहन कृपा की रात किरात कोल कपि सुनिश्चरु अपनाये नाये माथ यूम जो साची शिवकायी हनुमान की सुजान रायिया कहाये हों बिकाले के हाथ जो तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की। तेजी माटी की साथ बात बात चले बात को न बो बली। काकी सेवारी नाथ आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शिला को तथा किरात ढीलने सुग्रीव और केवल सिर नवाने से ही राक्षस विभीषण को अपना लिया हे सुजान शिरोमणि सच्ची सेवा तो आपकी हनुमान जी ने की जो आप उनके ऋणी कहलाए और उनके हाथ बिक गए तुलसी के समान दम्भी भी आपके नाम की ओट लेने से ही सच्चे हो जाते हैं जैसे रास्ते की मिट्टी कस्तूरी के संसर्ग से बहुमूल्य हो जाती है इस प्रसंग पर यदि मैं कोई बात पूछूं तो बुरा न मानिएगा हे रघुनाथ जी मैं आपकी बलि जाता हूँ भला आपने किसकी सेवा से रीझ कर कृपा की है अर्थात आपने अपनी कृपालुता से ही अपने सेवकों को बढ़ाया है किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सकें कौशिक की चलत पचान की परस पाय टूटत धनुष बन गई है जनक की कोल पशु सबरी बिहंग भाल रात चर के के लल ललन मनक, मनक की कला नत बली। बात की नतपाल तनक राय दशरथ समर्थ राम राजमि तेरे हरे लो पी विधियु गनक की विश्वामित्र जी की बात केवल एक साथ चल देने से शिला बनी हुई हल्या की धनुष धनुष पर से से और और राजा जनक की के टूटने बन गई कोल पशु जटायु भाल विभीषण आदि राक्षसों को रत्ती भर का लालच था उनको मन भर की प्राप्ति हो गई अर्थात जितना वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हें मिल गया एक करोड़ों कलाओं में कुशल एवं विनीत की रक्षा करने वाले दयालु आपकी बलिहारी है तिनके के समान तुच्छ इस तुलसीदास की बात ही कितनी है हे महाराज दशरथ के समर्थ पुत्र राजशिरोमणि राम तुम्हारे दृष्टिमात्र से ब्रह्मा जैसे ज्योतिषी की लिपि भी मिट जाती है